स्वामी धीरानंद जी स्वामी अचलानंद जी स्वामी आत्मानंद जी श्री नाग महाशय के भक्त श्रीयुत हर प्रसन्न मजूमदार इत्यादि थे हम लोग कुछ फल संतरा शहद इत्यादि ले गए थे दोपहर के प्रायः एक बजे हम लोग पहुंचे रामकृष्ण बाबू ने सामान माँ के पास भिजवा दिया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 प्रथा के अनुरूप घूंघट से सिर ढककर चादर लपेटे बैठी हैं समीप जाते ही गोलाप मां ने कहा लड़का है लड़का मां कहा शिलोंग और कहां कोठार तुम्हें देखने के लिए सात समुद्र तेरह नदी पार करके आया है यह बात सुनकर मां ने घूंघट ऊपर उठाया मां की श्रीमूर्ति मैं अच्छी तरह देख पाया उस दिन के बाद फिर कभी मां ने मुझसे पर्दा नहीं किया शाष्टांग प्रणाम कर मैंने मन ही मन शरणागत शरणागत कहा माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया भक्ति लाभ हो मैं मां यहां दो एक दिन रुकने की इच्छा है पर बड़े लोगों का घर है तुम्हारा दर्शन करना बहुत मुश्किल है मां मैं तुम लोगों को बुलवा लूंगी अभी खा पीकर आराम करो भोजन के बाद हम लोगों ने विश्राम किया शाम को पूजनीया गोलाप मां श्री श्री माँ का प्रसादी पायस अर्थात खीर एक कटोरी में हम लोगों को दे गई और बोली माँ ने तुम लोगों के लिए यह पायस भेजा है कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने आकर कहा मां आप लोगों को बुला रही है हम लोगों ने दोबारा दर्शन पाया प्रणाम के बाद मैंने मां से कहा मां मैं तुमसे दो एक बातें कहना चाहता हूं पर सबके सामने कहने की इच्छा नहीं हो रही है मां बोली ठीक है जो व्यक्ति हम लोगों को बुला ले गए थे उनसे बोली तुम थोड़ी देर के लिए यहां से जाओ वे मां के कथनानुसार बाहर चले गए मैंने इसके पहले स्वप्न में श्री ठाकुर और श्री मां का दर्शन किया था वे सारी बातें मां को बताएं। मां यह सारी बात सुनकर बोली ठीक ही देखा है दूसरे दोनों भक्तों के संबंध में मां ने पूछा इनकी क्या इच्छा है मैंने कहा मां ये तुम्हारे पास दीक्षा के लिए आए हैं अब जैसी तुम्हारी इच्छा मां अच्छा कल सवेरे नहाकर आना मैं मां ठाकुर ने तुम्हारे पाद पद्मों की पूजा की थी हम लोगों की भी इच्छा है कि तुम्हारे श्री चरणों में पुष्पांजलि देकर पूजा करें मां ठीक है वैसा ही होगा मैं फूल कहाँ मिलेगा मां ये लोग उसका प्रबंध कर देंगे हम लोग प्रणाम कर कमरे के बाहर आ गए श्री ने मुझसे पूछा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 मैंने उनके श्रीचरणों की पूजा की मां ने खड़े होकर पूजा ग्रहण की मैंने कहा मां मैं तो तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं जानता माँ ने कहा ऐसे ही दो ना। मैंने जय मां कहकर श्रीचरणों में पुष्पांजलि दी एक धतूरे का फूल था मां ने कहा उसे मत देना वह शिव पूजा में लगता है मैं मां के लिए वस्त्र ले गया था वह वस्त्र और एक रुपया मैंने मां को दिया रुपया देते ही मां ने कहा तुम्हें आर्थिक अभाव है फिर रुपया क्यों दिया सांसारिक अभाव के संबंध में तो कोई बात ही नहीं हुई लेकिन मैंने देखा कि मां सब जानती हैं मैंने कहा माँ यह तो तुम्हारा ही रुपया है तुम्ही दिया है हम लोग परिश्रम से जो कुछ कमाते हैं उसका थोड़ा अंश भी यदि तुम्हारी सेवा में लगता है तो हम लोग अपने को धन्य मानते हैं माँ ने कहा आहा कैसा प्रेम है कैसा प्रेम है मैं मां भक्तगण तुम्हें साक्षात काली आद्याशक्ति भगवती यह सब कहते हैं गीता में हैं असित देवल व्यास इत्यादि मुनि लोग श्री कृष्ण को साक्षात नारायण कहते थे स्वयं उन्होंने भी अर्जुन से यह बात कही थी इस स्वयं के कहने से उस बात पर विशेष जोर पड़ा है तुम्हारी बात जो मैंने सुनी है मैं उस पर विश्वास करता हूं फिर भी यदि तुम स्वयं यह बात कहो तो फिर कोई संदेह नहीं रह जाएगा तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि नहीं मां हां सत्य है इसके बाद भविष्य में किसी दिन भी मैंने मां के स्वरूप के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया मैंने कहा माँ मैं यही चाहता हूं जैसे मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूं बातचीत कर रहा हूं इसी तरह मैं इष्ट का दर्शन स्पर्शन और बातचीत कर सकू यही आशीर्वाद दो मां हां ऐसा ही होगा उसके अगले दिन विदा लेते समय मैं जब श्री श्री मां को प्रणाम कर सिर उठाया तो मां का अत्यंत प्रसन्न मूर्ति और हंसी से पूर्ण मुख देखा गोलाब मां ने मुझसे कहा पूरी धाम का दर्शन करते जाओ ना। मैंने कहा अब और क्या देखूं? मां के श्रीचरणों में ही मेरा अनंत कोटि तीर्थ है मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरी बात सुनकर मां ने कहा रहने दो उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है द्वितीय दर्शन 1912 सौ ईस्वी मई का महीना उद्बोधन का घर इस बार श्री राजेंद्र मुखोपाध्याय की और मेरी सहधर्मिणी की दीक्षा हुई श्रीमती राधु की अस्वस्थता के कारण कोई विशेष बातचीत नहीं हुई मेरी गर्भधारिणी मां और नानी मेरे साथ थीं, मेरे दो पुत्र भी मेरे साथ गए थे वे भी मां का दर्शन स्पर्शन कर धन्य हो गए उसके बाद का दर्शन जयराम बाटी में 1913 ईस्वी में श्री श्री मां के भतीजे भूदेव के विवाह के तीन चार दिन पहले हुआ था उस बार कोयालपाड़ा मठ पहुंचकर मैंने सुना कि हाल में एक भक्त ने मां का दर्शन कर लौटते समय इसी में देह त्याग किया है केशवानंद जी ने कहा मां ने इस समय जयरामवाटी जाने को मना किया है वहां बहुत गर्मी पड़ रही है बिना वर्षा आरंभ हुए किसी को जाने नहीं दिया जाएगा मैं थोड़ा चिंतित हुआ इतनी दूर आया हूं मां की आज्ञा का उल्लंघन कर किस तरह जाऊं भोजन के बाद विश्राम किया कुछ ही देर बाद मां की कृपा से खूब वर्षा हुई अगले दिन सुबह जयराम वाटी जाकर मां को प्रणाम किया कुशल क्षेम पूछने के बाद मां ने कहा बेटा कल अच्छी वर्षा हुई आज थोड़ी ठंडक हो गई है उस परलोकवासी भक्त की चर्चा करते हुए मां ने कहा साधु की जैसी मृत्यु होती है उसकी वैसी ही हुई है मैं उसे अभी भी देख रही हूं फिर भी उसके बूढ़े पिता हैं, उनके बारे में सोचकर कष्ट होता है यह कहकर मां आंसू बहाने लगी इसी समय वाराणसी से ब्रह्मचारी देवेंद्र आ पहुंचे उक्त ब्रह्मचारी कहते थे कि वे पूर्व जन्म की बात जान पाते हैं चार पांच वर्ष पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मानव पूर्व जन्म में उनका गुरु था लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता था और उनकी यह सब बातें पागल का प्रलाप कहकर हंसी में उड़ा देता था हम दोनों जब एक साथ मां के पास पहुंचे तब मां ने स्वयं ही कहा तुम दोनों एक जगह ही थे और फिर से एक जगह आ गए हो यह सुनकर देवेंद्र ने धीरे धीरे मेरे कान में मुझसे कहा क्यों मैंने जो कहा था मां की बातों से समझ गए ना कि वह ठीक ठीक था मैं हो सकता है पर मैं तो कुछ नहीं जानता श्री श्री मां के पास से बाहर आकर देवेंद्र ने मुझसे कहा मैं मां से सन्यास लेने आया हूं लेकिन जब तक आप मां से इस बारे में अनुरोध नहीं करेंगे तब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी ठाकुर की इच्छा से मैं इस समय आया हूं आपके कहे बिना होगा नहीं इसीलिए ठाकुर ने मुझे इस समय भेजा है मैं श्री ठाकुर और श्री मां का वाराणसी में प्रत्यक्ष दर्शन करके आया हूं उनसे बातचीत भी हुई थी ये सब सच्ची बातें हैं मैंने कहा मैं अपने आप नहीं कहूंगा देखूं क्या होता है देवेंद्र तो फिर मेरा सन्यास किसी भी प्रकार नहीं होगा हम लोग सात आठ दिन थे इस बीच देवेंद्र अत्यंत उतावले हो चले इस पर मुझे भी आश्चर्य हुआ जो भी हो एक दिन सवेरे मैं अकेला ही मां के पास जाकर बोला मां तुमसे एक बात कहनी है माने हंसकर कहा अच्छा थोड़ी देर बाद आना जब मैं सब्जी काटने बैठूंगी तब आना कुछ देर बाद मां सब्जी काटने बैठी जब मैं वहां पहुंचा तो बोली तुम्हें क्या कहना है अब बोलो मैंने कहा तुम तो सब कुछ जानती हो वाराणसी में देवेंद्र को तुमने दर्शन भी दिया है ठाकुर ने भी दर्शन दिया है अब उसकी इच्छा सन्यास ग्रहण करने की है वह तो अब संसारी बनकर रहेगा नहीं तो आप सन्यास क्यों नहीं दे देती सुनकर मां ने थोड़े मृदु हास्य से कहा वह यदि सन्यास लेगा तो क्या किसी को कोई कष्ट नहीं होगा मैं उसके माता पिता कोई भी जीवित नहीं है एक बड़ा भाई है वह ब्राह्म है और स्वयं कमाने में सक्षम है किसी को कोई कष्ट होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता माँ ठीक है तब हो जाएगा कोयलपाड़ा से नया कपड़ा गेरुआ रंग में रंगाकर ले आना होगा कल ही संन्यास होगा मैंने आकर देवेंद्र को सारी बातें बताई सुनकर देवेंद्र अत्यंत आनंदित हुआ सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई